श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अट्ठाईस उनतीस अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण प्राकृत अवस्था में आए मणिपास बैठे हुए हैं उनसे एकांत में कह रहे हैं देखो अखंड में मन लीन हो गया था इसके बाद जो कुछ देखा उसके संबंध में बहुत सी बातें हैं डॉक्टर को देखा उसकी बन जाएगी कुछ दिन बाद अब अधिक कुछ उससे कहने की आवश्यकता नहीं एक आदमी को और देखा मन में यह उठा कि उसे भी ले लूं। उसकी बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। श्री श्याम बसु डाक्टर दोकड़ी तथा तो और भी दो एक आदमी आए हुए हैं अब श्री रामकृष्ण उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं श्याम बसु आहा उस दिन वह बात जो आपने कही थी कितनी सुंदर है श्री रामकृष्ण हंसकर वह कौन सी बात है श्याम बसु वही ज्ञान और अज्ञान से पार हो जाने पर क्या रहता है इसके संबंध में आपने जो कुछ कहा था श्री रामकृष्ण साहस्य वह विज्ञान है और अनेक प्रकार के ज्ञान का नाम अज्ञान है सर्वभूतों में ईश्वर का वास है इसका नाम है ज्ञान विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान ईश्वर के साथ आलाप उनमें आत्मियों जैसा भाव अगर हो तो वह विज्ञान है लकड़ी में आग है अग्नि तत्व है इस बोध का नाम है ज्ञान लकड़ी जलाकर रोटियां सेक कर खाना और खाकर हृष्ट पुष्ट होना यह है विज्ञान श्याम बसु सहा वह कांटों की बात श्री रामकुशाह से हाँ जैसे पैर में कांटा लग जाने से उसे निकालने के लिए एक और कांटा ले आया जाता है फिर पैर से गड़े हुए कांटे को निकाल कर, दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं उसी तरह अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की खोज की जाती है अज्ञान नाश के बाद फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों को फेंक देना होता है तब विज्ञान की अवस्था आती है श्री रामकृष्ण श्याम बसु पर प्रसन्न हुए हैं श्याम बसु की उम्र अधिक हो गई है अब उनकी इच्छा है कुछ दिन ईश्वर चिंतन करे श्री रामकृष्ण देव का नाम सुनकर यहाँ आए हुए हैं इसके पहले वे एक दिन और आए थे श्री राम कृष्ण श्याम बसु को विषय चर्चा बिल्कुल छोड़ देना ईश्वरी बातचीत छोड़ और किसी विषय की बातचीत न करना विषयी आदमी को देखकर धीरे धीरे वहाँ से हट जाना इतने दिन संसार करके तुमने देखा तो सब खोखलापन है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु ईश्वर ही सत्य है और सब दो दिन के लिए हैं संसार में है क्या बस गुठली चाटना ही है उसे चाटने की इच्छा तो होती है परंतु गुठली में है क्या